मछियारे मछली पकड़ रहे थे तो एक विशाल मछली देखी पकड़ा तो मछियारों ने सोचा कि भाई ये मछली तो राजा समरासुर को देनी चाहिए उपहार के रूप में तो वो विशाल मछली पकड़ी और समरासुर को जाकर दे दी मछली वही समरासुर के यहाँ कामदेव की पत्नी रति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 अच्छा इसका वर्णन जो है शिव पुराण के रुद्र संिता के अध्याय 19 से 28 सौ में कथा आती है प्रध्युम का चरित्र इस तरह से सम्रासुर की लीला को समाप्त कर दिया ये जो रति थी ना इसके अंदर कलाती आकाश में चल सकती थी प्रध्युम का हाथ पकड़ा और चलाती भी आकाश से द्वारका में लेकर चले गए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 तो सबको ऐसा लगा कि गुफा के अंदर कृष्ण की मृत्यु हो गई है अब जब द्वारका में जाकर कहा तो द्वारा द्वार पर द्वारका में तो हहाकार तो मच गया जो मिले वो सत्रजित को बुरा भला कहने लगे इसके कारण हमारे महाराज चले गए यहां भगवान भाई खूब युद्ध कर रहे हैं अट्ठाईस दिन अट्ठाइस रात खूब युद्ध चला भगवान ने क्या किया कि 28वीं रात को तुमको धर्म पटक दिया जामवंत जी समझ गए कि ये तो प्रभु मेरे राम हैं। प्रभु कैसे आना हुआ भगवान ने कहा मणि की चोरी का आरोप लग गया हम तो मणि लेने आए तो भाई जामवंत जी ने कहा तो बड़ी मुश्किल से एक बब्बर शेर को मारा। शेर को मारने के बाद मणि प्राप्त हुई मणि मेरी कन्या ने ले ली तो कन्या का धन पिता को नहीं लेना चाहिए अगर आपको मणि लेने की इच्छा है तो कर लीजिए हमारे चोरी से विवाह तो इस तरह तो जंगल में मंगल हो गया और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह माता जामवती से हो गया कौन है माता जामवती बोलो पार्वती मैया की जय क्या बात है गर्गा संता में खुला गर्गाचार्य जी बता रहे हैं। पार्वती की है ये क्योंकि जिस समय चर्चा हो रही थी कि भगवान जो है वो कृष्ण रूप लेकर आएंगे उनकी इतनी पत्नियाँ होंगी तो शंकर जी ने शंकर जी की पत्नी पार्वती जी ने भी कह दिया अभी हम भी उनकी पत्नी बनकर जाएंगे तो शंकर जी ने कहा चले जाओ तो वही शंकर जी की पत्नी माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनकर आइए कौन जामवती कुछ तो लोग बोले कि ये कैसी लीला है गी? तो अगर उनसे पूजा जाए ये कौन सी लीला है वो हीरोइन किसकी पत्नी है फिल्म में किसकी पत्नी बन जावे जब ये आम हीरोन किसी की पत्नी किसी के पति बन जावे वो तो जगत नाथ प्रभु है जब वो नीचे लीला करने आते तो वो क्या कर नहीं सकते ये कार्य उनको देखकर तो सब लोग करने लगेंगे इस रास्ते भगवान का दूसरा विवाह तो माता जामावती से हो गया अब भगवान मणि लेकर आए तो सत्यजीत को कह लो मणि बोले महाराज ये आप रखी है भगवान ने कहा नहीं है तुमने उपासना करी है सूर्य देव की तुम ही मणि रखे और ये जो मणि नित्य जो आठ बार सोना देती थी वो वो सोना आप हमें पहुंचा दिया करे तो सत्यजीत ने कहा कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जनता मुझे बहुत बुरा भला कह रही है आप मेरी कन्या सत्या के और जब आप मेरे दामाद बन जाएंगे तो किसकी क्या मजा जो आंख उठाकर भी हमें देख सके भगवान आपकी इच्छा इस तरह से भगवान का सत्य भावा से विवाह हो गया तीसरा कौन है बोलो भूमि देवी की जय इसी तरह से एक राजा थे जिनका नाम था राजा नगर इनके इनके सात सांड थे जो इनको नी डालेगा एक संग उनके संग अपनी कन्या सत्या का विवाह करेंगे इस स्वयंब्र में भगवान श्री कृष्ण कामयाब हुए हैं और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का विवाह देवी सत्या से हो गया कौन है सत्या देवी बोलिए तुलसी महारानी की जय एक दिन की बात भगवान जो है हस्तिनापुर गए थे पांडव ने बोला स्वागत किया तो कृष्ण और अर्जुन दोनों टहलने के लिए चले गए लिखा शिकार के लिए चले गए थे अर्जुन भगवान भी संगते उस समय क्या देखा कि एक सुंदर कन्या यमुना जी के किनारे तपस्या कर रही है भगवान ने कहा अर्जुन जरा पूछो तो सही है कौन है अर्जुन कहे अर्जुन ने कहा देवी जी आप कौन है तपस्या कर रही किसके लिए क्या प्रयोजन है आपका तप करने का उस समय उस देवी जी ने कहा कि मेरा नाम कालिंदिनी है मैं सूर्य कन्या हूं और विष्णु को पति रूप प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं हरे अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो आपके चक्कर में लगी हुई है करा दो परिचय इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का पांचवा विवाह माता कालिंदिनी से हुआ कौन है बोलो यमुना मैया की जय इस तरह से भगवान का छठा विवाह मित्रविंदा के सन कौन है मित्रविंदा बोलो गंगा मैया की जय और सातवां विवाह भगवान का भद्रा देवी से हुआ कौन है भद्रा देवी बोलो लज्जा देवी की जय और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा देवी से हुआ कौन है लक्ष्मणा देवी यज्ञ पत्नी दक्षिणी दक्षिणा महारानी की जय ये भगवान के मुख्य आठ विवाह हुए परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुए परीक्षित जी ने कहा प्रूफ बताइए कौन से विवाह हुए कैसे हुए बोले एक समय भगवान ने एक ही समय एक ही मुहूर्त में 16,100 रानियों के संग लिखा है धर्म परायण होकर विवाह किया धर्म अनुसार भगवान ने विवाह किया सुखदेव जी के रहेंगे तो हुआ ये था कि भोमासुर था भूमि देवी का बेटा था क्योंकि जिस समय भगवान बड़ा अवतार लिए आ रहे थे भूमि ढोलकर भगवान के होठ से चिपक गई थी तो उस समय भूमि देवी गर्भवती हो गई थी और भूमि देवी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था भोमासुर पर भूमि देवी ने कहा था कि प्रभु जब तक मैं आपको आज्ञा न तो मेरे बेटे को मत मारना भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा इस तरह से ये भोमासुर जिस राजा के यहाँ चढ़ाई करता था उन राजाओं को हराकर उनके यहाँ से सुंदर सुंदर राजकुमारियों को बंदी बना के ले जाकर अपने कारागार में डालता था इस तरह इसके कारागार में 16100 राजकन्या बंदी थी और इस भोमास ने देवराज इंद्र जो थे न देवराज इंद्र उसका छाता और माता अदिति के कुंडल भी चुराए थे देवऋषि नारायद जी भी आए थे भगवान के पास बोले प्रभु आप इस दुष्ट से जो है वो कुंडल और छाता और कुछ राजा लोग आए थे कि हमारी कन्याओं को मुक्त करवा दीजिए तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सत्यभामा को लेकर गए और सत्यभामा किसका अंश है भूमि देवी का भगवान जैसे ही इसकी नगरी में प्रवेश किए तो इसकी नगरी की रक्षा करता था बड़ा मायावी जिसका नाम था मुर भगवान कृष्ण ने मूर को मारा और कृष्ण का नाम मुरारी हो गया बोलो मुरारी भगवान की जय अब जब भगवान इसकी नगरी के अंदर प्रवेश कर गए तो भोमासुर अपने भयंकर बाण चला रहा है भगवान कभी ऐसे हो जाए कभी वैसे हो जाए रहा ने कहा मारो दुस्त को अच्छा तो मार दूस दुष्ट को आपकी आज्ञा है बोले अब भगवान ने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 इसलिए प्राण प्यारे या तो हमें अपना नहीं तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो उस समय भगवान ने उन सब रानियों को भगवान द्वार का लेकर आए और विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 के संग 16,100 के संग विधिपूर्वक विवाह किया और उतने ही रूप भगवान ने धारण किए थे इस तरह भगवान श्री कृष्ण के सोलह भगवान के विवाह हुए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 अनिरुद्ध के दो विवाह हुए थे एक बाणासुर की कन्या ऊषा के सन और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के जो साले थे रुक्मी उसकी पोती के सन बारात लेकर गए रुक्मी के यहाँ उस समय क्या हुआ कि बलराम जी और रुक्मी जो वो दूत कीड़ा कर रहे थे वो लीडो खेल रहे थे जीत रहे मरे दाऊ भैया है रुक्मी बोलता मैं जीतना उसके चीले चपट्टे क्या बोल रहे हमारे महाराज जीत रहे हैं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 चन के बेटा हुए बलि और बलि के बेटा हुए पाणासुर एक हजार बुजाती बाणासुर हजार भुजाओं से ऐसे ऐसे इसने साज बजाये महादेव प्रसन्न हाँ, हो गए हाँ वरदान मांगो क्या वरदान चाहिए बोले साहब बस आपकी कृपा भरसती रहे कभी कोई संकट नहीं आ तो शंकर जी ने कहा ये ले झंडा अपने महल के बाहर लगा दे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 बोले हा यही के बेटा थे अनिरुद चित्र लेखा मायावी थी पलंग के संगी उठा के लेकर आ गए अनिरुद्ध अनिरुद्ध क्या बोले कहां पहुंच गए तो उस समय उषा ने अपना प्रेम सुना दिया नंदर विवाह हो गया अब जब ये उषा विवाहित हो गई तो उसका चाल चलन कुछ बदल गया सैनिकों ने कहा महाराज कुछ गड़बड़ी है अब रानी का चालचलन हमें कुछ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 उन्हें भी लेकर आ गए और जो उसकी पत्नी थी बेटी यानी के ऊषा उसको भी लेकर आ गए इस तरह से अनिरुद्ध का ऊषा देवी के संग विवाह हो गया बोलो भक्त भगवान की जय अब एक दिन की बात है भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारजनों को लेकर गए तो हुआ यह कि भगवान तो अपने बच्चों के संग बैठे थे बेटियों के संग पत्नियों के संग बच्चे गेंद खेल रहे थे जब बच्चे गेंद खेल रहे थे तो हुआ क्या कि गेंद बच्चों के कुएं में गिर गई और जब बच्चे कुएं में गेंद निकालने के लिए गए तो वहां पर क्या देखा कि विशाल क्रिकेट भगवान को बुलाया भगवान ने जब उस क्रिकेट को निकाला बाहर तो हुआ क्या भगवान का संपर्श बात ही सुंदर राजकुमार बन गया तो भाई भगवान ने पूछ लिया तुम तो बड़े सुंदर राजकुमार हो गिर कैसे बन गए तो परिचय कैसे दे रहेगा बोले महाराज आपने हमें पहचाना नहीं मैं राजा नृग हूशवाकुवंशी राजा मैं नृग हूं शायद कोई आकाश के तारे गिरने इतनी में नित्य गाय दान करता था तो भगवान ने कहा बीमार गाय दान दे दी जो गिरगिट बन गया बोले नहीं सोने के सिंग से सजीवी दूध देने वाली और लगाए तो भगवान ने कहा गिरगिट कैसे बन गया बोले प्रभु एक समय मैंने एक ब्राह्मण को गाय का दान कर दिया अब दूसरे दिन क्या हुआ कि वो दान करी हुई गाय पुनः इनकी गायों में आके मिल गई तो पुनः उस गाय को क्या कर दिया दान कर दिया अब जिसकी खोई वो खोज रहा था और जिसको दी वो लेकर जा रहा था तो जिसकी खोई उसने बेचा लिया ये तो मेरी गाय है और जो लेकर जा रहा था उसने कहा ये तो मेरी गाय है मुझे राजा ने दिया तो दोनों में बेस छिड़ी तो आगे राजा के पास अब जिसकी खोई उसने कहा महाराज कल आपने गाय हमको दी थी और जो लेकर जा रहा था जिसको अब उसने कहा आपने अभी मुझे दी तो उस समय राजा ने कहा देखो जिसकी खोई बोले तो को गलती से भी तुम्हारी गाय आ गई है आप ये गाय इसे ले जाने दो मैं आपको दूसरी गाय दे देता हूं दूनी दे दूंगा इससे उसने कहा नहीं हमको तो यही चाहिए उस समय दोनों उस गाय को कह के जोड़ चले गए इस तरह से राजा अंद्रक ने अपना समय गुजारा समय आने पर जब अपने शरीर का त्याग किया धर्मराज जी के पास गए तो धर्मराज जी ने कहा कि राजन पेरे तुम पाप भोगना चाहते हो या पुण्य भोगना चाहते हो तो बोले पहले मुझे पाप की सजा ही रहे हैं तो उस पाप के कारण मुझे गिरगिर -गिर बनना पड़ा पर आज मैंने आपका संपर्श पालिया प्रभु मैं मुक्त हो गया तो नमन करते हुए भगवान को राजेंद्र के मुक्त हो गए और यहाँ भगवान ने अपने बच्चों को अपनी बेटियों को अपनी पत्नियों को परिवारजनों को शिक्षा दी क्या शिक्षा दी? बोले देखो वो कहते ना कि वो जान के तो अलग रहा बोले अनजान में भी कोशिश करो कभी ब्राह्मण का अपराध ना हो के तो एक बात अलग रही लेकिन अनजान में भी कोशिश करो ऐसा हो नहीं तो अच्छा है और एक दान करी वस्तु किसी ब्राह्मण को कभी दान नहीं देना कभी भी नहीं बहुत बुरा अपराध बताया गया इससे अच्छा नमन कर लो बहुत अच्छा बताया गया इससे इस कथा से हमें क्या करनी चाहिए शिक्षा लेनी चाहिए तो मैं यकीन माने ऐसा नहीं है कि लोग इन कथाओं को नहीं करते नहीं चलते ये हमारी सोचू की शायद ऐसा नहीं है लोग इन कथाओं पर चलते हैं और चलेंगे गए क्योंकि कथाएँ हमारी नहीं हैं ये कथाएँ भगवान की है और भगवान जो कथाओं के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं उस पर लोग चलेंगे और वो सच्ची शिक्षा होती है हाल ही में जो मैंने अभी कथा विश्राम करी थी कि वो जो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा जो संसार से चला गया उसकी माता जी बड़ी ध्यान से सुन रही थी मुझे ऐसा लगा कि वो चिंता में रहती है नहीं सुनती होगी उसने सुना तो अब बताते चलते दर्शाते चलते कैसा देखो भाव तो वो हफ्ते वाले दिन कथा विश्राम होनी थी हफ्ते वाले दिन वो बोलती महाराज मैं बड़ी चिंता मगन थी हफ्ते को क्योंकि जुम्मे को एक हमने कार्य किया उसके अंदर जो है वो हमारी धनराशि खत्म हो गई भला कार्य हो गया तो हफ्ते को तो कुछ भी नहीं था जेब में और हमें आपकी बात याद आ रही थी आपने जो कथा के माध्यम से हमें समझाया <coughs> क्या समझाया कि अगर भगवान ने आपको दिया है और नहीं देना पाप है दिया है और नहीं देना चोरी करके देने से क्या है पाप है अब आपके जेब में है ही नहीं आप कंगाल बैठे हो और अगर आप किसी से पकड़ धगड़ कर उधार लेकर दे रहे हो यह भी अपराध है तो बोले महाराज अब मैं यही सोच रही थी कि इतना बड़ा कार्य हुआ आठ दिन से कथा चल रही है नौवा दिन है तो मेरे पास तो था ही नहीं तो मैं ये विचार कर रही थी क्योंकि आपने मुझे मना कर दिया था कथा के माध्यम से आपने समझाया तो ले दे के देना मत जब नहीं है तो ले दे के मत दो ये भी पाप है और है छुपाना वो भी पाप है तो बोले महाराज ऐसी भगवान की विशिष्ट कृपा हो गई कि मैं जहाँ काम करती हूँ उनका फ़ोन आ गया कि आप जो अपनी पंखा ले जाइए तो उसने पूरी मेरे को अपनी स्थिति सब चीज़ें मुझे बताई भगत भी साथ है तो बोले प्रभु आप महाराज ये मत सोचना कि मैंने किसी से लिया है ये मेरी मेहनत की कमाई है कि तो मैं मुझे बड़ी प्रशंसा हुई मुझे बड़ी खुशी हुई और अच्छी धनराशि इसने जो है अच्छी धनराशि भगवान की दया से तो कहने है कि खुशी हुई, खुशी हुई आत्मा खुशी हुई आत्मा खुशी क्या हुई कि इन कथाओं को लोग बेकार नहीं समझ रहे हैं। इन कथाओं को सच्ची समझ रहे हैं इसलिए परिवर्तन लेकर आ रहे हैं तो हमें भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा दी है वो शिक्षा भगवान हमें ये कर कर दिखा दिया भगवान ने भगवान ने सब लीला किस लिए करी ताकि मेरे बच्चे भी देखें मेरी पत्नियां भी देखें मेरे परिवारजन भी देखें कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं वो तो अंतरियाम भी दे भी सुनते उनको तो सब कुछ पता लग गया था लेकिन क्या हमें शिक्षा दे रहे ऐसे भक्त भगवान से कृष्ण को हम नमन करते हैं और हम भी जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में ऐसा ही करें हम भी कि कभी ऐसा अपराध ना करें जिससे जो हमें बहुत बुरा दंड भोगना पड़े इस तरह से अब आगे एक दिन की बात है बलराम जी ने कहा कृष्ण तुमने तो कहा था वृंदावन में कि मैं परसों लौट कर आऊँगा अब तो बरसों हो गए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 वृंदावन मई मै, और जून की छुट्टी बनाने के लिए बलराम जी चले गए कहाँ वृंदावन ब्रजवासियों ने देखा हमारे दाऊ भैया आए तो कैसा भाव हो गया मानो किसी मृत्यु शरीर के अंदर प्राण आ गया ऐसा आनंद बनाया तो उस समय जो है वो सकाउ न देख दाऊ भैया बड़ी गर्मी हो रही है चल यमुना जी में स्नान करने चले तो उस वक्त जो है वो दाव दाव दाव भैया ने कहा इतनी दूर कौन जाएगा इतनी दूर कौन जाएगा हम यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं तो बलराम जी ने कहा हे यमुने आओ और हमें स्नान करवाओ यमुना जी ने कहा वार है वाह घर घर अगर स्नान करने चली जाऊ कराने चली जाऊं तो हो गया कल्याण नहीं आई अब जब बलराम जी के कहने पर यमुना जी नहीं आए तो बलराम जी ने अपना हल हलमूसल संभाला देव से बढ़ा दिया धे यमुना जी में ठोका इसे घसीबते हुए लेकर आ रहे यमुना जी घबरा गई और बलराम जी के चरणों में नमन किया सुखदेव जी कहे परीक्षित आज भी वृंदावन में यमुना जी की जो धारा है ना, वो टेढ़ी फे रही है और ये करामत किसकी है हमारे दाऊ भैया की बोलो भक्त वस्ल भगवान की जय तो आज मुझे एक बात माता जामावती की याद आ गई माता जामावती जी ना हमारी गुरु बहन तो उन्होंने मुझे जो है वो 2009 में 2009 में उन्होंने एक बात हमें बताई थी जब मैं परिवार लेकर गया था वृंदावन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 वो कहते ना कि मूर्ख और शंख कभी खुद नहीं बचता दूसरे के फूकने पर ही बचता है ये बच गया इसको जब काशी नरेश ने चला दिया तो दो तो इसके हाथ थे और दो इसने नकली लगा लिया काश्ती अब तो जगह जगह इसकी जे होने लगी। लगे विचार करें कि भगवान के होते हुए नकली भगवान थे तो अब कितने भगवान प्रूपा जी बोलते कि भारत के तो हर घर से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 धूत के द्वारा द्वारका हमें भिजवा दिया पत्र पढ़ गए पत्र किसके हाथ में गया हमारे जो है उधव जी के पास उधव जी महाराज पत्र पढ़ते जा रहे और पेट पर धरे आज जोर जोर से हंसते जा रहे ना भगवान ने, ने कहा क्या हुआ बताओ तो सरी उधव जी ने कहा भगवान बनना छोड़ दो और उधव जी ने कहा मैं नहीं कह रहा पत्र में लिखा है भगवान बनना छोड़ दो तुम नकली वासुदेव हो श्री पौंडिक भगवान कह रहे कि मैं सच्चा वासुदेव हूं अगर तुम भगवान बनना नहीं छोड़ोगे तो तेरी द्वारिका में आके तेरी लीला को समाप्त कर दूंगा तो भगवान ने कहा देखो दूत जी आप भगवान पौंड्रिक वासुदेव जी से कहें वो आने का यहाँ ना कष्ट करें मैं ही उनके राज्य में उनसे मिलने आऊंगा दूत को भेज दिया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 वो रूप भगवान ने उसे सच्चा दे दिया ऐसे दिन बंधु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरणागति में जाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम तो इस प्रकार से जो पौंडिक का मंत्रिता था काशी नरेश उसको भी मारा भगवान ने आके चलकर काशी नरेश का पुत्र था जिसका नाम था सुदक्षणी सुदक्षिणी जो था इसने क्या किया तंत्र मंत्र जो होता ना उसके द्वारा शंकर जी को प्रसन्न कर लिया तो भाई शंकर जी ने कहा देखो सुदक्षिणी तुम इस तंत्र मंत्र का उपयोग किसी वैष्णव के ऊपर मत करना इस मूर्ख ने वैष्णव छोड़कर वैष्णव के जो प्रभु है भगवान उसी के ऊपर कर दिया इसने एक डायन को पैदा कर दिया तंत्र मंत्र के द्वारा डायन को कहा जा द्वारका में जाके कृष्ण को मार दे जैसे ही डायन द्वारका में आई उत्पात मचाना आरंभ कर दिया डायन ने तो उस वक्त हुआ यह कि सब द्वारका वासी भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से डायन को मार दिया अब जिसने इसको भेजा था सुदर्शन चक्र किसके पास चला गया सुदक्षिणी के पास और सुदर्शन चक्कर ने सुदक्षिणी की लीला को समाप्त कर दिया यहीं तक नहीं पूरी काशी नगरी को जला दिया था भगवान के सुदर्श चक्कर ने अब परीक्षक जी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा हमें दाऊ भैया का चरित्र भी सुनाई है सुखदेव जी कहते राजा परीक्षत रुकमणी की कन्या अपना दुर्योधन की कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मा उसका स्वयंवर था और उसके स्वयंवर में हमारे साम चले गए माता जामावती के बेटा साम और साम जो साम वो साक्षात शिव और पार्वती थे जिसका वर्णन हमें शिव पुराण के वायु संहिता में और साम पुराण के अंदर मिलता है और ये बात जो हमें कुर्म पुराण के छब्बीसवें अध्याय में भी मिलती है क्योंकि माता जामावती को संतान नहीं होती थी भागवत के अनुसार नहीं शिव पुराण शाम पुराण और क्रम पुराण के अनुसार तो हुआ यह था कि वो माता जामवती के संतान होती नहीं थी भगवान कृष्ण को कहा कि मुझे संतान्य चाहिए तो भगवान ने कहा अच्छा तो तुम मुझसे तपस्या करवाने जाती हो तो उस समय भगवान कृष्ण ने महादेव का तप किया महादेव प्रकट हो गया महादेव ने कहा प्रभु आप मानवीय लीला कर रहे हैंगे तो बताइए मैं मैं आपको क्या वरदान दूँ भगवान ने कहा हमको तो बेटा चाहिए शंकर जी तो खुश हो गए प्रभु बेटा चाहिए बोले हाँ बोले प्रभु हम आपके बेटा बन जावे अरे भगवान ने कहा तुम बनो या बेटा तो हमको तो बेटा चाहिए शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि मैं तो कृष्ण का बेटा बनकर जाता हूँ जा रहा हूँ तो पार्वती जी ने कहा अकेले जाओगे हमें भी लेकर चल तो आधे शिव और आधे पार्वती यानी कि सांब सांभु बा अंबा तो आधे शिव और आधे पार्वती दोनों एक हो गए और भगवान कृष्ण के बेटा बने जिनका नाम हुआ सांब बहुत खूबसूरत था बहुत ही खूबसूरत था सांब गया हस्तिनापुर और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का हरण कर लिया अब तो सारी कौरव सेना शाम के पीछे सामने तो नाक में दम कर दिया सेनाओं का छल कपट कर कर ऐसा पकड़ा उन्हें करणा थी सबके नाक में दम कर दिया था सामने छल कपट कर, कर कर क्या किया शाम को बंदी बना दिया अब महाराज जब शाम को बंदी बना दिया ये बात भगवान कृष्ण को पता लगी तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कौरवों युद से युद्ध करने जा रहे नारायणी सेना लेकर तो बलराम जी ने कहा देखो कन्हैया ये दुर्योधन मेरा चेला है जो बात बातचीत से हो जावे तो लड़ने झगड़ने की क्या आवश्यकता बोले ठीक है तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे दाऊ भैया बलराम जी कुछ बुजुर्गों को लेकर चले गए कहाँ द्वारका में क्षमा करना कुछ बुजुर्गों को लेकर चले गए हस्तिनापुर उस वक्त बलराम जी ने जाकर कहा ये दुर्योधन तेरी कन्या लक्ष्मणा अगर खूबसूरत है तो हमारा शाम कोई कम थोड़ी है कर दे तेरी चोरी का विवाह हमारे शाम के संग दुर्योधन ने कहा हे गुरुदेव बहुत आपकी इज्जत कर ली तुम कौन हो ग्वाले हम कौन राजा अरे आज पैरों की चप्पल सर पर आ गई ऐसा ही कहा इसने किसे कह दिया दाऊ भैया को दाऊ भैया ने हल मुँह संभाला बाहर की ओर जा रहे हैं गौरव को ऐसा लगा कि लज्जित हो गए दुर्योधन को भी लगा कि मैंने इनको अपमानित कर दिया है इसीलिए लज्जित होकर बाहर जा रहे हैं उस समय बलराम जिन्हें हल मुसल थे हस्तिनापुर को मारा देखकर पूरी हस्तिनापुर को एक झटका दिया हमारे दाऊ भैया ने पूरा हस्तिनापुर हिल गया सारे कौरव आ गए तो क्या देख रहे कि बलराम जी अपने हल मुसल से हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाने जा रहे थे पूरी हस्तिनापुर को अब तो खूब बलराम जी की स्तुति करने लगे चरणों में गिर गए हम आपके बल पराक्रमों को नहीं जानते थे हमसे आपके चरणों में अपराध हो जाएगा तब जाकर हमारे कई दाऊ भैया शांत हुए मुस्कुराते हुए हमारे सुखदेव वो स्वामी जी घेरे है परीक्षित तेरा हस्तिनापुर जो गंगा की तरफ जो झुका है ये करामत हमारे धाऊ भैया की है बोलो दाऊ भइया की जय अब एक दिन क्या हुआ देव ऋषि जी विचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार अरे सबको कैसे समय देती होंगे? जरा जाकर तो देखें और दूसरा ये था कि देव ऋषि जी युद्धिश्वर महाराज जी का पैगाम लेकर भी आ रहे हैं द्वारका में क्योंकि वो राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे जैसे ही देव ऋषि जी द्वारका में प्रवेश हो तो दरवाजे पर ही भगवान स्वागत कर रहे हैं नमो नर आगे बढ़ें तो भगवान जो अपनी कुछ जनता से बातचीत कर रहे थे वहाँ भी नमन कर रहे हैं आगे बढ़ें तो अपने बच्चों के पास भगवान बैठे थे कुछ ज्ञान चर्चा कर रहे थे वहाँ भी नमन किया इस तरह जब भगवान कृष्ण के भवन में गए एक एक कर कर सोलह भवन के अंदर चले गए पर हर भवन में श्री कृष्ण उनको नमन करते हुए दिखलाई दी इस तरह से जब वो सभा में गए तो सभा में भी भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर उनको नमस्कार किया अच्छा उस उस सभा की बड़ी विशेषता थी द्वारका की कि कितने भी आ जाए लोग एक कुर्सी खाली रहती थी ऐसी वहाँ की उस सभा की दिव्य शोभा थी उस समय जो है वहां पर कुछ राजा गण आए थे क्योंकि बीस हजार आठ राजाओं को भैरो यज्ञ के लिए बली चलाने के लिए जरासन ने बंदी बना रखा था तो राजा लोग को चाहे कि प्रभु आप उन्हें मुक्त करवाइए जरासन के गैस से और यहाँ देव ऋषि नारायण जी ने कहा बोले प्रभु युद्ध महाराज यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में आपको निवेदन दिया भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से पूछ लिया कि हम पहले मगध देश जाए बिहार जाए या पहले हम इंद्रप्रस्थ दिल्ली जाए तो उधव जी ने कहा कि हमें पहले इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए पांडवों के पास तो भगवान सबसे पहले कहाँ गए पांडवों के पास पांडव बड़े प्रसन्न हुए भगवान का पूजन आदि किया भगवान ने कहा हे hey, युधर महाराज जी आपने सब राजाओं पर विजय पा ली सब राजाओं ने आपको विजय घोषित कर दिया बड़ा मान लिया उस समय तो युद्धेश्वर महाराज जी ने कहा सबने तो मुझे सम्मानपूर्वक बड़ा मान लिया पर मगध देश के राजा जरासंत ने मुझे अब तक बड़ा नहीं तो फिर भगवान क्या किए खुद भी सन्यासी बाबा बन गए अर्जुन को भी बना दिया भीम को भी बनाया और कहाँ चले गए मगध देश चले गए जरासन ब्राह्मणों को दान कर रहे थे भगवान भी लाइन में लग गए जब भगवान का लंबर आया भगवान ने कहा हे जरासन मैं तो तुमसे कुश्ती करना चाहता हूँ तो जरासन बोले सन्यासी बाबा बोल हमसे कुश्ती करेंगे सर देखे तो सर जब टुकड़ टुककर देखा तो बोले देख भगोड़े मैं भगवानों से कुछ नहीं करता तू भगोड़ा है तू रण छोड़े जब जब तेरा लड़ने का समय आता था मुझसे तू भग जाता था तुम तो भगवानों से नहीं लड़ता तो भगवान ने कहा अर्जुन कैसे रहेंगे बोले नहीं रहेंगे ठीक अर्जुन मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बोले भीम कैसे रहेंगे बोले हाँ भीम ठीक रहेंगे अब होता क्या था बोले सत्ताईस दिन भी धुआ है दिन में लड़ते रात को खुद भोजन कर रहे हैं हसी मजा हास प्रयास हो रहेगा अरे महाराज भीम तो परेशान हो गए क्योंकि भीम से शक्तिशाली था जरासन बहुत ताकत थी उसके अंदर आप भाई भीम सिंह तो चिंता मगन सत्ताईसवा दिन चल रहेगा उस समय भगवान ने एक तिंके को चिरा तो तिंके को चीरने का मतलब क्या है इसको चिरना पड़ेगा और तिंके के सीधे हिस्से को उल्टी जगह और उल्टे को सीधे का फेंक दिया भीम सिंह समझ गया भीम सिंह ने जरासन को चीर दिया बीचों बीच से उसके दाए अंक को बाई और बाय अंक को दाई और फेंक दिया इस तरह से भगवान कृष्ण ने जरासन की लीला को समाप्त करवा दिया बीस हजार आठ सौ राजाओं को भैरव यज्ञ से क्या करवा दिया मुक्त करवा दिया और उन बीस हजार आठ सौ राजाओं ने बला सुंदर श्लोक कहा यह भागवत का मंत्र है इस मंत्र से कलेशों का नाश होता है का। तो आज जो हमारी आठ दिन की तपस्या थी वो नौवें दिन रंग लाई और हम इस कलेश नाशक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आइए सब मेरे पीछे उच्चारण कीजिए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 हम इस मंत्र की श्रद्धांजलि उन जीवों को उन आत्माओं को अर्पित करते हैं जो तप रही है जिनका कोई करने -कराने वाला नहीं जिन्हें मानव शरीर नहीं मिला कोई पशु की योनि नहीं मिल गई कोई पक्षी की योनि मिल गई कोई टीक कोई पतंगा कोई कीड़े मकोड़े आदि मरे और जो लोग इस संसार से चले गए तो हम जो है इस मंत्र की श्रद्धांजलि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 वो समझ गए कि ये तो राजा भ्रदरथ के बेटा है उस दायन ने बच्चे को जोड़ा बीच में तो पूरा बच्चे को सी दिया और फिर तंत्र मंत्र कर कर जीव जा जीव जा जीव जा पढ़ने लगे डायन की शक्ति मंत्रों की सफल लाई बच्चा जी गया राजा भ्रदरथ की बात लेकर चले गई लो राजन आपका छोरा राजा प्रसन्न हो गए और राजा ने डाइन के नाम से ही बच्चे का नाम रख दिया जरा कोई को उसे मार नहीं सकता था उसे तो वही मार सकता था उसके अंक को चीर कर इसके अंक को दाए को बाय और बाएं को दाए फेंक दे तो आज भगवान ये राज बताते हैं भीम सिंह को और भगवान ने सब राजाओं का उधार कर दिया अब श्री सुखदेव को स्वामी जी श्री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 सुदामा जी सोचने पड़ गए द्वारका दृष्टि कृष्ण अरे हाँ कृष्ण का नहीं आ बोले वो तो मेरे गुरुकुल के मित्र हैं तो सुशीला जी ने कहा वो तो बड़े पैसे वाले हैं जाकर अपनी गरीबी क्यों नहीं बताते हो तो उस समय हुआ ये सुदामा ने कहा वारे वाह अपने मित्र के पास जाए और अपनी गरीबी बताए धितकार है इसी मित्र था जिसे राम रामचरित्र कहते थे, थे ना भगवान से कि मैं अगर मांगू तुझे और तुम न देना कुछ मुझे भर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मेरी तो आदतें मांगने की मैं अपनी आदत छोड़ने वाला नहीं पर मैं आपके स्वभाव को भी जानता हूं प्रभु आपकी आदतें देने की मैं तो अपनी आदत भूलने वाला नहीं पर आपको अपनी आदत को आज खत्म करना पड़ेगा कौन सी आदत बोले देने वाली है। और अगर आपने अपनी आदत को जारी रखा दे दिया तो प्रभु जो आपके मेरे बीच में जो प्रेम चल रहा है आज की वो खत्म हो जाएगी मजदूरी चालू हो जाएगी हे साहब हमने काम के अलावा हमारी मजदूरी तो इस तरह से सुधामा जी के तेवारे बात अपने मित्र के पास जाए और उनसे मांग करें कुछ धन आदि की तो धित सी मित्र सुशीला जी ने कहा ऐसे तो जाने वाले नहीं पक्के राजा हरिचंद्र है तो क्या करना चाहिए बोले किसी और तरीके से भेजना चाहिए सुशीला जी ने कहा कि जब आप कितने घनिष्ठ मित्र हैं तो मित्र के बाद तो जाना चाहिए बोले हाँ ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात की पर सुशीला मित्र किया कुछ ले जाना भी तो चाहिए बोले वो व्यवस्था में जमा देती हूँ आप चिंता ना करो तो सुशीला कही अगल बगल से वो तीन मुठ्ठी चावल लेकर आ गए चावल भी क्या था चावल का कचरा था लेकर आ गए हा महाराज वो फटी सी कोई धोती थी वो धोती में उस चावल के बांध दिया पोटली वो और क्या हुआ उस चावल की पोटली को बांध कर सुधामा जी बगल में धरे और सुधामा जी कहाँ जा रहे हैं वृंदावन जा अपना द्वारका जा रहे द्वार हैं बोलो बोलभक्त भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम हरे हरे तो श्री सुदामा जी जा रहे हैं द्वारका की ओर जा रहे हैं सुदामा जी तो हुआ ये कि भगवान का वचन है कि जो तू आए एक पग मैं आऊ पग साठ तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं कदम साठ बढ़ाऊँगा तो हुआ ये कि सुदामा को बड़ी थकान हुई तो सुदामा जी ने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो फिर आगे की यात्रा बाद में करेंगे सुदामा जी सो गए और भगवान कृष्ण ने भी सोते सोते सुदामा को द्वारका पहुँचा दिया सुदामा जी की जब आँख खोली तो देख रहे बड़ी बड़ी अटारिया सुदामा जी विचार करे कहाँ गए तो सेवक से पूछ लिया बोले द्वारका कहाँ है बोले साहब आप द्वारका में तो बोले हमारे कन्हैया का भवन कहाँ है बोले भाई पूरा नाम बताइए अरे वो कृष्ण कन्हैया अब तो महाराज जो सेवक था उसके तो हाथ हाथमाओं काम गए अरे हमारे महाराज के विषय में पूछ रहे उस समय तो राजा ने कितने श्री लगाए उसके बाद श्री द्वारका दृष्टि की और उसके बाद बताया महाराज जो ध्वजा नजर आ रही है वही हमारे स्वामी जी का महल है तो सुदामा जी चले गए भागवत के अनुसार तो सुदामा जी प्रवेश कर गए भागवत में तो लिखा है कि भगवान के भवन में जाने के लिए किसी को कोई प्रतिबंध नहीं था जो चाहे जय सीताराम चले जाए पर प्रसंग कहते हैं संत आचार्य बताते हैं कि रोक लिया सेवकों ने कहाँ जा रहे हो बोले भाई हम तो श्री कृष्ण के मित्र हैं और मिलने के लिए आए लो सेवक बोले भटी सी धोती है धूल से लतपत शरीर चप्पल निपेर में अपना मित्र बता रहेंगे तो एक सेवक ने कहा हो भी सकते हैं क्योंकि हमारे प्रभु तो लीला लीलाधारी है ना जाने कब कैसी लीला कर दे कोई जान नहीं सकता तो सेवक दौड़े दौड़े चले गए सेवक ने कह दिया बोले प्रभु अब तक तो इस दरबार में ब्रह्मादि देवताओं को आते देखा पर आज जो महाविभूति आई है और जो कि अपना नाम क्या बता रहे हैं सुधामा अब तो भगवान बड़े गदगद हो गए बड़े प्रसन्न हो गए महाराज मेरा मित्र सुदामा आया अजय सुदामा जी वहाँ विचार कर रहे हैं बाहर क्या विचार कर रहे हैं सुदामा जी अरे तो इतने बड़े हैं पता नहीं अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे बस ये विचार चल रहा था पर भगवान तो बड़े भावुकता में गए और भगवान ने तुरंत जाकर सुदामा को गले लगा लिया बगल में हाथ डाले भगवान द्वारका में लेकर आ रहे हैं सब लोगों ने कहा ये वो महाविभूति है जिसके लिए हमारे प्रभु इतने ललित हो रहे हैं इतने उतावले हो रहे भगवान तो इस तरह से जो है सुदामा जी को लेकर आए भगवान और रुक्मणी के भवन में लेकर आ गए और उन्हीं के पलंग पर बिठा दिया रुक्मणी कौन है धन की देवी अगर तुम धन की देवी के पीछे भागोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा रावण की तरह ठाकुर जी अगर धन की देवी को ला दे दें आपके पास या उसके भवन में ले जाए तो फिर तो कल्याण होने वाल आएगा तो इस प्रकार से हुआ ये कि भगवान सुधामा जी को लेकर चले कर रुकमणि जी को कहा रे खड़ी खड़ी मुख क्या देख रही हो महाविभूति है इनके चरण दुल्हान है जाओ जल लेकर आओ रुकमणि जी बोले कर ले बात इतनी सेव सेवका है मतलब इतनी दासियाँ हैं इसके होते मुझे प्रभु सेवा का दे रहे हैं उस सब तो होंगे कोई महाविभूति तो रुकमणि जी जल लेने चले गई और हुआ क्या भगवान ने जैसे ही सुधामा जी के चरण थाल में डाले उनके पग के तलबों को देखा तो उस समय कांटे हैं पग के अंदर फोड़े हो गए कुछ छाले फट गए उनमें मट्टी के अणु घुस गए तो ये भगवान से देखा नहीं गया और भगवान के नेत्रों से आंसू की धाराएं बहने लगी तो आपके दास कृष्णा के शुर कहते हैं कि जिस समय भगवान ने रुक्मणी जिसे कहा कि जल लेकर आओ तो भगवान के भीतर ही बैठी नदियों ने गवा है वाह ऐसी महाविभूति है हमें सेवा का मौका नहीं दिया जा रहा रुक्मणि जी धन की देवी से सेवा करवाओ हम क्या मर गई तो भगवान के भीतर उन नदियों से रहा नहीं गया और आंखों की धाराओं में गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी ये सब नदियाँ बेहने लगीं और भक्त सुधामा के चरणों को जलाकर पावन हो गई बोल भक्त बस भगवान की जय हाँ भगवान जो है सुदामा के चरणों को दबाने लगे दबाते दबाते भगवान ने पूछ लिया सुदामा तेरों विवाह भयो सुदामा ने बोला कन्हैया मेरी छोड़ तेरी बता तेरों विवाह हो भगवान ने कहा मेरी तो छोड़ ही दे तू अपनी सुना बोले हाँ कन्हैया विवाह तो हो तो भगवान ने कहा कुछ भाभी जी ने भेजो भी हो बोले नहीं कन्हैया कुछ नहीं भेजो